शिवपुराण उमा संहिता तुला दान की बड़ी प्रशंसा की गई है गौ और पृथ्वी के दान भी प्रशस्त एवं समान शक्ति वाले हैं परंतु सरस्वती का दान इन सब से अधिक उत्तम है नित्य दुहे जाने वाली गाय छाता वस्त्र जूता तथा अन्न और जल ये सब वस्तुएं याचकों को देनी चाहिए ब्राह्मणों को तथा अपीडित याचकों को जो संकल्प पूर्वक धनादि वस्तुओं का दान किया जाता है उससे दाता मनस्वी होता है लोक में जो जो अत्यंत अभीष्ट और प्रिय है वह यदि घर में हो तो उसे अक्षय बनाने की इच्छा वाले पुरुष को गुणवान पुरुष को दान करना चाहिए तुला पुरुष का दान सब दानों में उत्तम है जो अपने लिए कल्याण चाहे उसे तराजू पर बैठना और अपने शरीर से तोली गई वस्तु का दान करना चाहिए दिन में रात में दोनों संध्याओं के समय दोपहर में आधी रात के समय तथा भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में मन वाणी और शरीर द्वारा किए गए सारे पापों को तुला पुरुष का दान दूर कर देता है इसके बाद ब्रह्म ब्रह्मांड दान का महात्मा एवं ब्रह्मांड का वर्णन करके शरद कुमार जी ने कहा मुनिवरों में श्रेष्ठ व्यास पाताल लोक से ऊपर जो लड़क है उनका वर्णन मुझसे सुनो पापी पुरुष उन्हीं में यातनाएं भोगते हैं रवरव शुकर रोज ताल विवसन या विवसन महाज्वाल तप्त कुंभ लवण विलोहित पीब बहाने वाली वैतरणी कृमि क्रिमी या कृमि कृमि क्रिमी भोजन कृष्ण वन, दारुण लालाभक्ष, भक्ष पूय व पाप वन्यज्वाल अधशिरा संद कालसूत्र तमस अभिचि रोधन सभोजन अप्रतिष्ठित महारौरव और सालमली इत्यादि बहुत से दुखदायक नरक वहाँ है उनमें जो पापकर्म पराण पुरुष पकाए जाते हैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ सावधान होकर सुनो जो मनुष्य ब्राह्मणों देवताओं तथा गौं के लिए हित कर कार्यों के सिवा अन्य किसी कार्य के लिए झूठी गवाही देता है अथवा सदा झूठ बोलता है वह रवरण नरक में जाता है जो भ्रूण गर्भस्थ शिशु की हत्या और स्वर्ण की चोरी करने वाला गाय को कटघरे में बंद करने वाला विश्वासघाती सराबी, ब्रह्म हत्यारा दूसरों के द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा इन सब का संगी है वह मरने पर तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है गुरु के वध से भी इसी नरक की प्राप्ति होती है बहन माता गौ तथा पुत्री का वध करने से भी तप्त कुंभ में ही गिरना पड़ता है साधवी स्त्री को बेचने वाला अधिक ब्याज लेने वाला केश विक्रय करने वाला तथा अपने भक्त को त्यागने वाला ये सब पापी तप्त लोक नामक नरक में पकाए जाते हैं जो नराथम गुरुजनों का अपमान करने वाला तथा उनके प्रति दुर्वचन बोलने वाला है और जो वेद की निंदा करने वाला वेद बेचने वाला तथा अगम्य स्त्री से संभोग करने वाला है वे सब के सब लवण नामक नरक में जाते हैं चोर विलोहित नामक नरक में गिरता है मर्यादा को दूषित करने वाले पुरुष की भी ऐसी ही गति होती है जो पुरुष देवता ब्राह्मण और पितृगण से द्वेष करने वाला है तथा जो रत्न को दूषित उसमें मिलावट करता है वह कृमिभक्ष नामक नरक में पड़ता है जो दूषित यज्ञ दूसरों को हानि पहुँचाने के लिए आभिचारिक प्रयोग या हिंसा प्रधान तामस यज्ञ करता है वह कृमिश नामक नरक में पड़ता है जो नराधम पितृगण देवगण और अतिथियों को छोड़कर बलिवैष्ण देव के द्वारा देवता आदि का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही भोजन कर लेता है वह उग्र लाला नरक में गिरता है जो शस्त्र समूहों का निर्माण करता है वह भी उसी में जाता है जो द्विज अंत्य से सेवा लेता है असत दान ग्रहण करता है यज्ञ के अनधिकारियों से यज्ञ कराता है और अभक्ष भक्षण करता है ये सब के सब रुधिरोग पूज्य नामक नरक में गिरते हैं जो सोमरस को बेचने वाले हैं उनकी भी यही गति होती है यज्ञ और ग्राम को नष्ट करने वाला घोर बैतरणी नदी में पड़ता है